जैविक खेती करने वाले किसान हैं आंकड़ों में भ्रमित हो जाते हैं खेती की जो पैदावार आती है उस पैदावार आने में हम सिर्फ जो खेती में डाल रहे हैं उन्हें आंकड़ों को देखते हैं और कृषि वैज्ञानिक भी उन्हीं के आधार पर बातें करते हैं यूरिया डाल दिया डीएपी डाल दिया फलानी स्प्रे मार दिए कर दिया मौसम समय सीमा उस धरती के अनुकूल वो बीज है या नहीं है खेती में 10 बातें लागू होती हैं मगर हम दो तीन पर खड़े रहते हैं अगर हमने जैविक खेती करनी है फसल चक्र अपनाना पड़ेगा जितना हमारे खेत में फसल अवशेष है उसको खेत में मिलाना पड़ेगा और इसके साथ साथ जो सूक्ष्म जीव खेत में काम कर रहे हैं उनके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा ये नहीं है कि हम जैविक खेती तो कर लगे मल्चिंग हमने करी नहीं फसल उसे उसके अंदर मिलाया नहीं तो किसान भाइयों मैं यही कहना चाहूँगा 10 10-12 बातें हैं उन सभी पर अमल करेंगे जब जैविक खेती संभव है अगर एक दो बात पे ही खड़े रहेंगे तो जैविक खेती संभव नहीं है इसके साथ साथ मैं जो महकमे से संबंधित डॉक्टर लोग हैं उनसे एक रिक्वेस्ट एक प्रार्थना करना चाहूँगा बता देते हैं कि आप ये करो ये करो इतनी पैदावार जाएगी हमने गेहूं 60 मण 70 मण तक निकाल दिए धान हमने 100 मन तक निकाल दिया उसके बदले हमें मिला क्या जितने भी डॉक्टर हैं जितने भी कृषि महकमे हैं जितने पशुपालन के लोग हैं इन्होंने सिर्फ अपनी नौकरी को सुरक्षित किया है हमारे लिए एक पैसे का भी कार्य नहीं किया है ये मैं ठोक बजा के कहता हूं आज बाबा रामदेव में नाम लेके कहता हूं चार सौ रुपए